आप सोचो सुखराम को तो नींद तब आती थी जब बिस्तर के गादले के नीचे छ करोड़ की गड्डी लगा के सोता था आपको माहिती है सुखराम नाम का एक भ्रष्ट राजणी जिसको कोर्ट ने अभी तीन साढ़े तीन साल की सजा दिया भ्रष्टाचार में वो आदमी बिस्तर के गादले के नीचे पांच पांच सौ के नोट की छह करोड़ की गड्डी लगाता था उसके ऊपर चादरी बिछाता था फिर दरी लगाता था फिर उसके बाद सोता था माने बिना नोट की गर्मी के नींद नहीं आती थी उसको और उसी राजकारिणी के घर में जब पुलिस का छापा हुआ सीबीआई और इनकम टैक्स वाले गए तो गादले के नीचे से तो छह करोड़ निकला था उसके पानी के टांके में से ढाई करोड़ के नोट निकले थे पानी का टाका जिसमें पानी भरते उसमें नोट भरे हुए थे लोग पानी भरते हैं उसने नोट भरे हुए थे अपने टाके ऐसी परिस्थिति अपने देश में तो ये जो भ्रष्टाचार फैला है पूरे देश में इसने घुन की तरह खा लिया है देश इसी भ्रष्टाचार के कारण गरीब आई, गरीबी आई है इसी भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश की भूखमरे की हालत हुई है अन्यथा ये कभी होता नहीं लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता इतना सारा घूस लेते हैं रिश्वत लेते हैं पैसा बनाते हैं बीमारी लग गई है हाय पैसा हाय पैसा लेकिन वो कभी भोग नहीं पाते उस पैसे को देखिये मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ हो सकता है आपके जीवन में कभी काम आए हमेशा याद रखना ये बहुत गहरी आध्यात्मिक बात कह रहा हूं आपसे जीवन में जो पैसा होता है ना उसकी तीन गति होती है पैसे की हमेशा तीन गति होती है चौथी कोई गति नहीं होती पहली गति ये होती है कि या तो आपके पैसे को चोर चुरा ले जाएगा डकैत डकैती में ले जाएगा घर में आग लग सकती है कुछ भी हो सकता है इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है सेल टैक्स की रेड हो सकती है सारा पैसा उसमें चला जाएगा आपका एक तो गति ये है दूसरी गति ये है पैसे की कि आप उसको जितना भोगना है भोग लो लेकिन भोगने की एक सीमा होती है उससे ज्यादा भोग नहीं सकते हैं आप भोगने की एक मैक्सिमम लिमिट है कितना भोगेंगे आप एक दिवस में मान लो आप 10 जोड़ी कापड़ बदलते हो बीस जोड़ी बदल लो लेकिन 100 जोड़ी नहीं बदल सकते एक दिवस में आप एक जोड़े जूते पहनकर फेंक सकते हो लेकिन दस जोड़े नहीं कर सकते एक दिवस में एक कार वापर सकते हो लेकिन सौ कार एक दिवस में नहीं वापर सकते आप एक दिवस में एक कमरे में सो सकते हो एक बेड पर लेकिन एक साथ 100 बेड पर नहीं सो सकते हो आप भोगने की एक लिमिट है कितना खा सकते हो लिमिट है तो भोगने की तो लिमिट है लेकिन पैसे की गति आप जरा समझ लो पहली गति पैसे की है कि वो डूबेगा चाहे तो चोर ले जाएगा चाहे तो डकैत ले जाएगा चाहे तो कोई इनकम टैक्स सिल्सटैक्स वाले ले जाएंगे या तो कुछ और तरीके से जाएगा दूसरी गति है कि आप उसको भोग लो और तीसरी और एक आखिरी गति है जो सद्गति है कि आप उसको दान कर लो चौथी कोई गति होती नहीं पैसे की या तो पैसे को दान कर लो या तो उसको भोग लो नहीं तो वो डूबने वाला है दुर्भाग्य से नेताओं के साथ ये जो नियम अगर लागू किया जाए तो वो भोगने का तो है लेकिन मैंने कहा एक लिमिट है उससे ज्यादा भोग नहीं सकते और लिमिट के बाहर भोगेंगे तो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होने का संभावना रहती है तो भोग लो भाई जितना भोग सकते हो दान करना किसी नेता को आता नहीं है वो हमेशा लेना जानता देना जानता नहीं नेता वही होता है जो हमेशा लेता है देता कभी कुछ नहीं नेताओं को तो मैंने ऐसा देखा है कि जेब से निकाल के चाय भी नहीं पीते अरे भाई जरा चाय पिला दे मेरी गाड़ी में डीजल डलवा दे मेरी गाड़ी में पेट्रोल लगवा दे पंचर भी हो गया साइकिल का तो पड़ोसी से मांग के पंचर जुड़वा ले नेता कभी देना जानते नहीं लेना जानते हैं तो दान की गति तो है नहीं उनके पैसे की भोगने की एक लिमिट है एक ही लिमिट है वो है डूबने की और सब नेताओं का पैसा डूबता है और वो डूबता कैसे है स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक विचित्र नियम है जो दुनिया के दूसरे बैंकों में लागू नहीं है वहां की बैंकों का नियम है कि जो पैसा जमा करता है वही निकाल सकता है जमा करने वाला मरा तो पैसा डूब जाता है तो नेता पैसा बनाते हैं लेकिन स्विट्जरलैंड की बैंकों में डुबाते हैं और वो डूबता है और आप जरा ध्यान दो तो पिछले चार पांच वर्षों में जितने नेताओं की मृत्यु के बारे में आप याद करो कर लो सबके स्विस बैंक अकाउंट थे पिछले पांच वर्ष में जितने नेताओं की कल्पना करो जो मर गए कोई हवाई जहाज में मर गया प्लेन क्रैश हो गया किसी के प्लेन में आग लग गई तो कोई प्लेन जमीन पे गिर के मर गया तो किसी को किसी ने मार डाला कुछ कुछ हो गया किसी को गोली से उड़ा दिया किसी ने वो फूलन देवी जैसे हुआ करती थी आप कल्पना करो हिन्दुस्तान में पिछले पांच साल में जितने भी नेता मरे सबके स्विस बैंक अकाउंट हिन्दुस्तान के उपराष्ट्रपति को छोड़कर कृष्णकांत जी जिनकी अभी थोड़े दिन पहले मृत्यु हुई उनको छोड़कर जितने नेताओं की कल्पना करो सबके स्विस बैंक अकाउंट तो बनाए तो थे स्विस बैंक अकाउंट लेकिन समय आया जब भोगने का या भोगने की एक लिमिट थी तो मर गए भगवान ने बुला लिया कि आ जाओ बहुत बना लिया पैसा आप तुमने हमारे पास आ जाओ एक दिवस में आपको एक सच्ची घटना बताता दक्षिण भारत में मद्रास का एक बड़ा नेता मरा एक साल पहले की घटना मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हिंदुस्तान में मरे हुए का नाम लेके भूलने की परंपरा नहीं है तो उसके बेटे का मुझे फोन आया राजी भाई मेरे पिताजी का मृत्यु हो गई हम लोग एक कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं मद्रास में आप आएंगे मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता कहने लगा क्यों मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता वहां के तो उसने कहा इसमें झूठ बोलना क्या मेरे पिताजी मरे हैं कंडोलेंस मीटिंग है बहुत सारे लोग बोलेंगे आप वो भी बोल दीजिए इसमें झूठ क्या बोलना मैंने कहा भाई झूठ ये बोलना पड़ेगा मुझे आकर इतना तो कहना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे इतना तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी तो कर्ज सी थी कर्जी है ही कर्जी है ही बिना कर्ज के तो मैं नहीं मानता और इतनी कर्ज में इतना तो बोलना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मैं जानता हूं कि उनकी आत्मा इस समय स्विट्जरलैंड पे भटक रही है क्योंकि जो अकाउंट उन्होंने जमा किया था उसको भोग पाए नहीं है तो आत्मा तो वहां भटकती है और मैं कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे शांति मिलेगी कैसे इसलिए मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आ सकता तुम तुम्हारे रीत से कर लो अपना कार्यक्रम मजाक के बहाने मैं आपको जो गंभीर बात कहना चाहता हूं वो ये कि नेता पैसा तो बनाते हैं और पैसा बनाना बहुत आसान है भ्रष्टाचार करके लेकिन उसका सद इस्तेमाल करना वो जीवन में सबसे मुश्किल काम है जो बहुत कम लोगों को आता है और वो कर पाते नहीं है पैसा बनाते जाते हैं स्विस बैंक में डूबता जाता है हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा हुआ है कैसे कैसे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा अभी मैं पिछले आठ दस वर्षों से इस विषय पे थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ रिसर्च करते करते कुछ मजेदार जानकारियां मिल रही है एक जानकारी अभी थोड़े दिन पहले मुझे मिली महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री के बारे में महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री जिनकी मौत हो चुकी है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी माना जाता था उनको उनके साथ क्या दुर्घटना हुई वो मैं बताता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास आए हैं वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके एक अर्थमंत्री हुआ करते थे नणा मंत्री अब ए और बी नाम समझ लो मैं नाम नहीं लेना चाहता तो मुख्यमंत्री बहुत भ्रष्टाचारी अर्थ सवा भ्रष्टाचारी दोनों इकट्ठे हो गए चोर चोर मौसेरे भाई सरकार बना लिया खूब पैसा लूटना शुरू किया अब पैसा लूट लूट के लूट लूट के इकट्ठा अच्छा किया अब हुआ क्या कि दोनों ने एक तरीके से पैसा बनाया तो दोनों की दोस्ती थी तो दोनों ने कहा भाई चलो मिलके अकाउंट खोल दो स्विस बैंक में तो वो गए दोनों के दोनों और स्विस बैंक में अकाउंट ओपन किया अब उन्होंने स्विस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम दो पार्टनर हैं हमें हम से कोई भी एक पैसा जमा करेगा और हम में से कोई भी एक विदड्रॉ करेगा ऐसा एक एग्रीमेंट उन्होंने किया स्विस बैंक वालों ने कहा ठीक है आप हमारा सर्विस चार्ज देते रहिए हम आपसे एग्रीमेंट कर सकते हैं so, तो सर्विस चार्ज देके इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया अब होता क्या था कि कभी एक जाता था वो पैसा जमा करके आता था कभी दूसरा जाता था वो निकाल के आता था ऐसे चलने लगा एक दिवस क्या हुआ सरकार गिर गई तो मुख्यमंत्री भी पद से निकल गए और वित्त मंत्री भी निकल गए तो वित्त मंत्री ने थोड़ी चालाकी किया अर्थमंत्री ने चाला कि क्या किया कि बिना मुख्यमंत्री को बनाए वो स्विट्जरलैंड चला गया सारा पैसा विदड्रॉ करके अपने नाम से निकालकर सिंगापुर के बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर दिया अब क्या हुआ मुख्यमंत्री को एक दिन याद आया कि स्विस बैंक में बहुत अकाउंट है अपना तो इन्होंने कहा वो अकाउंट विड्रॉ करना है तो ये गए स्विट्जरलैंड तब तक वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो चुके थे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे तो पहुंच गए वहां अब स्विट्जरलैंड में पता चला कि अकाउंट तो जीरो है क्योंकि अर्थ पहले ही सब निकाल ले गया और सिंगापुर के बैंक में रख दिया उसने तो इन्होंने फिर डिटेक्टिव्स लगाये जासूस लगाए और खोज करवाना शुरू किया कि कहाँ गया हमारा पैसा कौन ले गया उसको तो पता चला कि वो तो सिंगापुर बैंक में ट्रांसफर हुआ तो ये सिंगापुर गए सिंगापुर बैंक में पता चला कि बात तो सही है उनके अकाउंट का सारा पैसा निकालकर अर्थ मंत्री ने वित्त मंत्री ने अपने नाम से बैंक ऑफ सिंगापुर में रख दिया अब इन्होंने सोचा की कैसे इसको विद्रॉ करना तो उसी में मगजमारी करने लगे ब्लड प्रेशर हाई हो गया उतर रहे थे बैंक की सीढ़ियों से तो सीढ़ियों से उतरने में तकलीफ आई तो फिर लिफ्ट में चले गए लिफ्ट में पांव रखते ही उनकी डेथ हुई और लिफ्ट जब खोली गई तो एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की डेड बॉडी उसमें से निकली और उनकी डेड बॉडी फिर मुंबई लाई गई फिर उसका क्रीमेशन किया गया एक पक्ष जिसके वो हुआ करते थे जिसका नाम था कांग्रेस कांग्रेस के नेताओं ने उस बात को भरसक दबाने की कोशिश की लेकिन आप जानते हो ऐसी बातें छुपती नहीं और दबती भी नहीं सिंगापुर के अखबारों में खूब बड़े बड़े अक्षरों में छप गया कि भारत के महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर की लिफ्ट में मौत हो गई अब लिफ्ट में मौत हुई तो पहुंच गए पत्रकार उस बैंक में कैसे हुई क्या हुआ तो बैंक के स्टाफ वालों ने बता दिया जी वो ऐसे ऐसे आए थे उनका अकाउंट चेक करने पता चला कि उनका पैसा किसी दूसरे के नाम पर है ब्लड प्रेशर हाई हो गया हार्ट अटैक आ गया मर गए ऐसे ऐसे हमारे देश में मुख्यमंत्री हुए हैं ऐसे ऐसे पता नहीं कौन कौन हुए इस देश में तो पैसा खूब बना रहे हैं लूट रहे हैं लिमिट लेस बिना लिमिट के लूट हो रही है इस देश में और वो ले जा ले जा के स्विस बैंक में रख रहे हैं लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो भोग भी नहीं पा रहे हैं लेकिन देश के भी काम नहीं आ रहा है वो तो सारा पैसा वहां डूबा हुआ पड़ा है हमारे देश में लूट दो तरह से होती है एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल भ्रष्टाचार भी दो है एक ऑफिशियल है एक अनऑफिशियल ऑफिशियल भ्रष्टाचार क्या होता है जब सामने से समझ बूझ आपकी जेब से पैसा निकाला जाता है और अनऑफिशियल क्या होता है जब जबरदस्ती आपसे निकाला जाता है समझ बूझ आपकी जेब से जो पैसा निकाला जाता है सरकार के द्वारा ये कहकर कि हम भारत का विकास करेंगे और वास्तव में भारत का विकास नहीं होता उससे नेताओं का विकास होता है आप में से बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि हर साल आप भारत सरकार को टैक्स के रूप में साढ़े पांच देते हैं हर हिंदुस्तानी सरकार को एक साल में पांच हजार पांच सौ रूपये का टैक्स देता है और ये टैक्स का पैसा आप इसलिए देते हैं कि देश का विकास हो लेकिन आपके दिए गए इस टैक्स के पैसे में से भारत देश की सरकार के नेता अपनी पगार लेते हैं उसको मैं ऑफिशियल लूट कहता हूं और वो पगारें कैसी हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनका एक साल का पगार का कुल खर्चा बीस करोड़ रूपया है एक महीने का उनका कुल खर्चा पगार का आप कल्पना करो 20 करोड़ रुपया साल का है तो एक महीने का लगभग पौने दो करोड़ रुपया और एक दिवस का खर्चा 6 लाख रुपया राष्ट्रपति का एक दिवस का खर्चा 6 लाख रुपया है इस देश में माने आप रात को चादर तान के सोते हैं और सवेरे जब उठते हैं उतनी देर में राष्ट्रपति 6 लाख रुपए खर्च कर लेते अब कहां खर्चा होता है ये आप पूछो उनसे तो पता चले कि उनके पास जो महल है वो तीन कमरे का है अभी जो राष्ट्रपति हुए हैं वो अविवाहित हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने एक दिन ये कहा कि मैं अकेला आदमी रहने वाला अब ये साढ़े तीन कमरे का मैं क्या वो कमरे में ताला लगाने में वादा नहीं है लेकिन प्रॉब्लम प्रोटोकॉल का है नियम ऐसा है कायदा ऐसा है कि राष्ट्रपति सब कमरों में ताला नहीं लगा सकता हर कमरा खुलना ही चाहिए उसमें झाड़ू लगनी ही चाहिए उसमें पोछा लगना ही चाहिए उसमें धुलाई होनी ही चाहिए अब झाड़ू पोछा लगाने के लिए एक हजार चौरासी कर्मचारी राष्ट्रपति भवन एक हजार चौरासी एक हजार चौरासी कर्मचारी रोज झाड़ू लगाते हैं पोछा लगाते हैं दीवार झाड़ते हैं सब करते है। रहता उसमें कोई नहीं है रहने वाला एक आदमी है कमरे साढ़े तीन सौ हिन्दुस्तान का कौन सा राजा था जिसके महल में साढ़े तीन सौ कमरे थे आप जरा याद करके बताओ शिवाजी महाराज के कमरे साढ़े तीन थे की राणा प्रताप के कमरे साढ़े थे कौन सा राजा था इस देश में में कोई राजा का घर भी साढ़े कमरे का नहीं है वो हमारे देश में राष्ट्रपति का है और वो साढ़े तीन कमरे को झाड़पोच करने के लिए मैंने कहा एक हजार कर्मचारी फिर उनके घर में एक बागीचा है जिसको मुगल गार्डन के उस मुगल गार्डन में घास खोदने और घास लगाने के लिए 800 माली एट नर्स फिर उनके पास एक ट्रेन है राष्ट्रपति के पास आपसे शायद ही कोई जानता होगा इसलिए ये कह रहा हूँ के पास एक ट्रेन है अठारह डिब्बे की अठारह कोच की हंड्रेड एयर कंडीशन लेकिन कभी चलती नहीं है खड़ी रहती है तैयार चलती कभी नहीं क्योंकि राष्ट्रपति कभी बैठते नहीं उसमें ट्रेन कभी चलती नहीं है एक बार मैंने ये सुझाव दिया था राष्ट्रपति के एक एसीपी को कि यह ट्रेन फालतू में खड़ी रहती है इसको चला दो दिल्ली से अहमदाबाद चला दो या दिल्ली से मुंबई चला दो या दिल्ली से बेंगलुरु चला दो कुछ किराया आएगा तो ट्रेन का खर्चा तो निकल आएगा जब राष्ट्रपति को जाना है तो उस दिन नहीं चलाना बस इतना ही है थोड़ा कहा नहीं ये चल नहीं सकती ये ऐसी ही खड़ी रहे राष्ट्रपति जब बैठेंगे तब ये चलेंगे नहीं तो ऐसे ही खड़ी रहेगी अब मैंने पूछा भाई ये खड़ी रहेगी तो कुछ तो खर्चा है हाँ उन्होंने कहा खर्चा तो बहुत है इसका क्योंकि जब खड़ी रहती है तो इस स्थिति में खड़ी रहती है कि अभी राष्ट्रपति बैठे उन ट्रेन चल दे अब इस कंडीशन में खड़ी है तो एसी भी चालू है पंखे भी चालू है लाइट भी उसकी चालू है सब कुछ उसमें ऑन रहता है बिजली जलती रहती है खर्चा होता रहता है उसकी देखभाल करने के लिए कर्मचारियों को पगार मिलती रहती है तो मैंने उसका हिसाब पूछा था कि ये ट्रेन के खड़े होने का खर्चा कितना है चलने का नहीं खड़े होने का तो एक एसीपी ने मुझे कहा कि ये डेढ़ लाख रुपए रोज का खर्चा है इसका राज्य पर आप जरा कल्पना करो डेढ़ लाख रुपए रोज का ट्रेन का खर्चा जो चलती नहीं है कभी बस खड़ी रहती है और क्यों नहीं चलती क्योंकि प्रोटोकॉल है राष्ट्रपति बैठेंगे तभी चलेगी ऐसा दुनिया में शायद ही किसी देश में राष्ट्रपति देखा होगा आपने मैं तो आपको एक छोटी घटना बताता हूँ आपकी कल्पना के बाहर आपको सोच में भी नहीं आएगा फिलीपीन्स नाम का एक छोटा सा देश अपने बगल में है आपको महती है फिलीपींस का राष्ट्रपति सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खेत पे काम करता है और 10 बजे आकर अपने ऑफिस में काम करता है शाम को 5 बजे फिर खेत में जाके काम करता है रात भर खेत में काम करता फिर सवेरे ऑफिस में आके काम करता है। और ये अकेले फिलीपीन्स की कहानी नहीं है दुनिया के कई देश के राष्ट्रपति यही करते हैं सिर्फ फिलीपींस एक देश नहीं है पचास से ज्यादा दुनिया में ऐसे देश हैं, जहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपनी जीविका चलाने के लिए या तो खेत में काम करता है या कहीं किसी फैक्ट्री में काम करता है या किसी व्यापार के काम पे लगा हुआ है या तो किसी मजदूरी के काम पे लगा हुआ है लेकिन वो उतनी देर जब अपनी मजदूरी करता है राष्ट्रपति नहीं होता और जब मजदूरी करके भवन में आता है तो राष्ट्रपति होता एक साधारण आदमी की तरह से रहता है ये हिन्दुस्तान अकेला ऐसा देश है यहां का राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता ये नियम है हमारे यहाँ और ये यह नियम अंग्रेजों का बनाया हुआ है क्योंकि अंग्रेजों को वायसराय यहां रखना होता था और जो अंग्रेजों का वॉयसराय होता था वही आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति है उसका खर्चा फिर उपराष्ट्रपति है उसका खर्चा फिर उसके नीचे पंत प्रधान बड़ा प्रधान उनका खर्चा फिर उनके साथ चौरासी प्रधान उनका खर्चा इन सबका कुल खर्चा बरस का साढ़े करोड़ रूपये का है फिर ये जो चौरासी प्रधान और बड़ा प्रधान मिलकर हर बरस प्रदेश यात्रा करते हैं आप जानते हैं कि प्रदेश यात्रा किस लिए होती है कुछ प्रदेश यात्रा तो दोस्ती बढ़ाने के लिए होती है लेकिन उससे ज्यादा प्रदेश यात्रा ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए होती है बीपी बढ़ गया इसलिए चलो चेक कराने के लिए किसी को जुकाम हो गया है तो चलो दवा लेने के लिए लंदन कोई लंदन जाता है कोई हॉपकिंस में जाता है तो कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है इन्हीं नेताओं को मैं देखता हूं जब तक कुर्सी पर नहीं होते तो किसी फटीचर डॉक्टर के यहां भी नहीं जाते लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं मंत्री हो जाते हैं तो सीधे अमेरिका से नीचे बात नहीं करते ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो अमरीका जाएंगे चेक कराएंगे हिन्दुस्तान में इस समय दुर्भाग्य ऐसा है कि पांच भूतपूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं और पांचों बीमार हैं एक भी उनमें से स्वस्थ नहीं है एक ऐसा है कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है बीपी से दूसरे नरसिंह राव उनका दिल काम नहीं करता तीसरे चंद्रशेखर उनको हाई बीपी की शिकायत है पांचों के पांचों बीमार है इंद्र कुमार गुजराल को ठीक से दिखाई नहीं देता कहीं पे लगाएं कहीं पे निशाना उनकी अगर आंख दोनों आप देखो इंद्र कुमार गुजराल की तो उनको आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता बड़े बड़े विचित्र विचित्र प्रधानमंत्री हमारे देश में पता नहीं कहाँ कहां से चिड़िया घर में से निकाल निकाल के बिठा दिया जाता है तो ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अब सब बीमार हैं बीमार हैं तो जाते हैं प्रदेश और एक प्रदेश यात्रा करें तो ढाई तीन करोड़ का खर्चा एक दिन थोड़े दिन पहले मैंने भारत सरकार की संसद में भारत सरकार के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह के बारे में एक छोटा प्रश्न करवाया एक संसद सभ्य को कहा कि जरा आप पूछो वीपी सिंह का साल का इलाज का खर्चा कितना है तो सरकार का जवाब आया कि उनका साल का इलाज का खर्चा करीब साढ़े चार से पांच करोड़ रुपए हो जाता है क्या इलाज करते हैं उनकी किडनी फेल हो गई है तो क्या करते हैं लंदन जाते हैं डायलिसिस के लिए तो डायलिसिस तो दिल्ली में भी हो सकता है दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां पर बहुत अच्छी सुविधा है आप जाओ दुनिया के कोई भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जो सुविधा है वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है अमेरिका के हॉस्पिटल्स में जितनी सुविधाएं वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है मुंबई में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लीलावती हॉस्पिटल चले जाओ ब्रिज कैंडी में चले जाओ कहीं भी चले जाओ लेकिन नहीं वो लंदन ही जाते हैं डायलिसिस कराने के लिए और जब वो लंदन जाते हैं तो परिवार सहित जाते हैं उनका परिवार फाइव स्टार होटल में ठहलता है वो भी फाइव स्टार होटल में ठहलते हैं डॉक्टर की फीस अलग जाती है दवाई का खर्च अलग जाता है फाइव स्टार होटल का खर्चा अलग जाता है हिन्दुस्तान के जनता के खून पसीने की कमाई पर तागड़ भिन्दा करने की आदत पड़ गई है नेताओं को अगर उनको अपनी जेब से खर्चा करना होता कभी लंदन नहीं जाते हो सकता है इलाहाबाद के पास के किसी गांव के डॉक्टर से इलाज करा लेते क्योंकि बीपी सिंह इलाहाबाद के रहने वाले हैं लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री होगा इसलिए इलाज उनका लंदन में ही हो सकता है पता नहीं ये कहां से नियम है कहां से कायदे बन गए हैं इस देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान प्रधानमंत्री सबका इलाज प्रदेश में होगा हॉस्पिटल में यहाँ हिन्दुस्तान में कराएंगे तो डॉक्टर प्रदेश से आएगा डॉक्टर ही प्रदेश से नहीं आएगा इंस्ट्रूमेंट भी प्रदेश से आएंगे इनको आदत पड़ गई है अगर अपनी मेहनत की अपनी कमाई का पैसा खर्च करना होता तो दांत से दवा दबा कर चवन्नी खर्च किया जाता है क्योंकि दूसरे के पैसे पर अपने को हरामखोरी करने की आदत है इसलिए ये सब होता है इस इसके और जनता हमारी इतनी भोली भाली इतनी सीधी सादी। कभी हमारे देश की जनता ये प्रश्न नहीं पूछती किसी संसद सभ्य से या किसी देश के बड़ा प्रधान से कि हमने तुमको प्रधानमंत्री बनाया हम तुमको बजट बनाने के लिए खून पसीने की कमाई में से टैक्स का पैसा दे रहे हैं ये टैक्स का पैसा हम देश के विकास के लिए दे रहे हैं न कि तुम्हारे बर्बादी के लिए कभी जनता पूछती नहीं इस देश और चूंकि जनता पूछती नहीं है इसलिए इनको आदत पड़ गई है जब मन में आया जहां मन में आया विदेश यात्रा किया जैसे मन में आया वैसे खर्च किया एक बरस 2001 का सिर्फ 2001 का एक बरस का भारत सरकार के मंत्रियों का विदेश यात्रा का खर्चा लास्ट ईयर का दो करोड़ रूपये हुआ दो करोड़ रूपया और उनमें से पिछयासी टका यात्रा ऐसी थी जिनको होने की कोई जरूरत नहीं थी कोई जरूरत नहीं थी कि वो विदेश यात्रा की जाए लेकिन 2000 करोड़ रुपया पानी में डाल दिया खड्डे में डाल दिया या आग लगा दिया इन लोगों ने इनको दर्द नहीं है दिल्ली में जब मन में आया विदेश चल दिए जब मन में आया चलिए अभी आप देखते जाओ एक हफ्ता बीतने के बाद हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा मंत्री आपको अमरीका में दिखाई देंगे अभी देखना एक हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री अमरीका में गृहमंत्री अमरीका में वाइस प्राइम मिनिस्टर अमरीका में विदेश मंत्री अमरीका में सबके सब, सब अमरीका में एक विदेश मंत्री हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जब भी प्रदेश जाना हो तो विदेश मंत्री का काम है लेकिन सबको अब विदेश जाने की आदत है छोटे छोटे काम उद्घाटन करने के लिए भारत का कोई मेला फ्रांस में हो रहा है तो उसके उद्घाटन के लिए प्रदेश जा रहे हैं या भारत की कहीं कोई दुकान खुल रही है अमेरिका में तो उसके उद्घाटन के लिए प्रदेश जा रहे हैं बहाने बहाने ऐसे निकालते हैं प्रदेश यात्रा के आपकी कल्पना के बाहर अभी थोड़े दिन पहले संसद में एक दिन बहस हो रही थी कि हमारे मंत्रियों की जो प्रदेश यात्रा है और सांसदों की जो प्रदेश यात्रा है इसका जो खर्चा है यह खर्चा लगातार बढ़ रहा है तो संसद में एक दिन बहस हो रही थी तो उस बहस में पुराना कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा था तो कैसी कैसी यात्राएं हुई एक बार हिन्दुस्तान की संसद के त्रेपन संसद सभ्यों ने अमरीका की यात्रा की इसलिए कि भारत के राजकारण में हिन्दी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए त्रेपन सांसद अमरीका चले गए अलंबिका से सीख के आएंगे कि भारत के राजकारण में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए महाराष्ट्र के एक बार 25 से ज्यादा धारासभ्य सिंगापुर की यात्रा पर गए किस लिए महाराष्ट्र में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त बनाया जाए मैं इस समय महाराष्ट्र में रहता हूं वर्धा नाम के गांव में लगभग साढ़े तीन साल पहले मेरे गांव में एक दुर्घटना हो गई वर्धा में तीन किसान भूख से मर गए और किसान ही भूख से मरता है नेता कभी नहीं मरते ज्यादा खा के मर जाए ऐसे नेताओं की लिस्ट मेरे पास है भूख से मरा ऐसा मैं नहीं जानता किसी नेता और ज्यादा खा के मरना माने डायबिटीज से मरना डायबिटीज से मरना माने ज्यादा खा के मरना जरूरत से ज्यादा खाएंगे तभी तो डायबिटीज होगा नहीं तो कैसे हो जाने वाला तो so ज्यादा खाके मरे वो तो नेता है और भूख से मरे वो किसान तीन किसान भूख से मर गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इन तीनों किसानों की जो विधवाए हैं उनको एक एक लाख रूपये अनुदान राशि दी जाएगी अर्थ इसका यह है कि जब तक तीनों जीवित थे तो उनको खाने को रोटी नहीं मिली अब वो मर गए तो उनकी विधवाओं को एक एक लाख रुपए अनुदान मिलेगा ठीक है भाई एक एक लाख रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा हो गई थोड़े दिन के बाद एक कार्यक्रम हुआ बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ बहुत जोरदार पंडाल बना पंडाल के बाहर बहुत बढ़िया लाइटिंग हुई वगैरह वगैरह सब चोरदार मुख्यमंत्री आये हेलीकॉप्टर से तीनों मरे हुए किसानों की विधवाओं को एक एक लाख रूपये का उन्होंने चेक दिया तो वो विधवाए चेक को देख के तो उनको समझ में नहीं आई है क्या कागज का टुकड़ा जिंदगी में कभी चेक देखा नहीं उन्होंने तो उनको चेक मिल गया एक एक लाख का अब उनकी तरफ से मेरे जैसे एक पत्रकार ने कह दिया कि ये एक एक लाख रुपए इनको कैश ही दे दिया होता तो उन्होंने कहा नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियम नहीं है तो पत्रकार ने वही मंच पर कह दिया कि लेने के लिए तो आप कैश में लेते हो हमेशा देने के लिए नियम नहीं आज तक किसी मुख्यमंत्री ने चेक में रिश्वत नहीं लिया है और ड्राफ्ट में तो कल्पना लिखकर हमेशा कैश ही चाहिए लेने के लिए कैश और देने के लिए नियम कि चेक नहीं देंगे उसके अलावा नहीं दे सकते अब तीनों महिलाएं जिन्होंने बैंक का कभी मुंह नहीं देखा जो जानती नहीं कि बैंक होता क्या है जिनको मालूम नहीं कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं उनको मालूम नहीं कि अकाउंट कैसे खोलते हैं उनको एक एक लाख का चेक मिल गया खैर वो चेक मिल गया अब कार्यक्रम सम्पन्न हो गया मेरा एक मित्र वहां बैठा था उसने कहा राजीव भाई अब तो कार्यक्रम संपन्न हुआ है जरा इसकी कुछ इंक्वायरी किया जाए मैंने कहा क्या करना है कि कलेक्टर से मिलते हैं मैंने कहा चलो तो कलेक्टर के पास में गया मेरे साथ मेरा एक पत्रकार मित्र तो कलेक्टर को हमने सीधे एक प्रश्न किया मैंने कहा ये तीन लाख रूपये का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया जिसमें मुख्यमंत्री आये इस आयोजन का खर्चा कितना हुआ तो सोचने कहा आप क्यूँ पूछ रहे हैं मैंने कहा भाई मैं भारत का नागरिक हूँ सरकार को टैक्स देता हूं ये जानने का मेरा प्राथमिक अधिकार है और अगर आप बताते हो तो ठीक है नहीं तो हाई कोर्ट की मदद से मैं पूछ लूंगा ये आपसे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन लगाऊंगा राइट टू इन्फॉर्मेशन मेरा फंडामेंटल राइट है और मैं ले लूंगा आपसे तब क्या होगा बदनामी होगी किरकिरी होगी ऐसे ही बता दो सब उसने कहा कि देखिये तीन लाख रूपये का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसमें सत्ताईस लाख रूपये खर्च हो गया तो ऐसे हिंदुस्तान में पैसा खर्च होता है इसलिए ये देश गरीब है देश इसलिए गरीब नहीं है कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है देश इसलिए गरीब है कि हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा हमारे ही देश के नेता जिस बर्बादी से खर्च कर रहे हैं या तो घूस लेकर या रिश्वत लेकर या भ्रष्टाचार करके नहीं तो अपनी पगार लेकर नहीं तो तमाम दूसरे तरीकों से खर्च करके उसी ने हिन्दुस्तान को डुबो दिया है आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे भारत देश की सरकार दुनिया में ऐसी सरकार है जिसकी आमंदनी उसके खर्चे से बहुत कम है भारत सरकार का एक दिवस का खर्चा जानते हैं कितना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके चौरासी मंत्री फिर 800 संसद सभ्य फिर उसके बाद अट्ठाईस मुख्यमंत्री जिनको मैं भारत सरकार मानता हूँ अट्ठाईस राज्यपाल और फिर 4120 धारा सभ्य 14000 हजार कॉर्पोरेटर, ये पूरी की पूरी जो प्लाटून हमारे देश में रहती है ये जो पूरी फौज है बिना बंदूक और बिना हथियार की आर्मी वाले तब भी सेना पे कुछ काम करते हैं बंदूक चलाते तो कुछ नहीं करते निकम् निटल्ले लोग ये एकदम निकम्मे और निठल्ले कुछ करते नहीं संसद में भी गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं करते और वो भी बहस ऐसे ऐसे मुद्दों पर जहां कोई जरूरत नहीं और जहां जरूरत है वहां बहस नहीं तो जो बिल्कुल निकम्मे निठल्ले लोग हैं उनका एक दिवस का खर्चा एक हजार आठ सौ करोड़ रुपए का है एक दिवस का टोटल खर्चा हिन्दुस्तान अठारह अवज रूपया हिन्दुस्तान की सरकार राष्ट्रपति से लेकर और नीचे जो आपके गांव में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर है वहां तक का कुल खर्चा एक दिवस का 18 अवज रूपया है माने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नेताओं को हमने नियुक्त किया है वो एक दिवस में 1800 करोड़ खर्च करते हैं एक साल में कितना करते होंगे 18 अवज में तीन का गुणा कर लें थ्री सिक्सटी बिलियन रूपीज इतना खर्चा है और ये खर्चा कौन देता है आप देते हो मैं देता हूँ आप कल्पना करो कि हिंदुस्तान की व्यवस्था चलाने का खर्च वैसा ही हो जैसे फिलीपींस में है मैंने आपसे कहा कि फिलीपींस का राष्ट्रपति सवेरे सात बजे से दस बजे तक खेत पे काम करता है अपनी जीविका के लिए खुद कमाता है दस बजे ऑफिस में आके बैठता है पांच बजे तक राष्ट्रपति होता है शाम को पांच बजे जाकर फिर खेत पे काम करता है फिर अपनी जीविका चलाता है अगर यही कायदा यही नियम हिन्दुस्तान में हो तो कि हर एक नेता को अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और नहीं कर सकता तो उसको जरूरत नहीं है नेता बनने की हम तो नहीं कहने जा रहे हैं कि आप नेता बनिए हमारे और हिंदुस्तान की बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि इस देश में जिस आदमी को आप किसी स्कूल में पटा वाला नहीं बना सकते क्योंकि उसके पास चार क्लास पास का सर्टिफिकेट नहीं है उसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं गुजरात का उसको आप हिन्दुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं उसको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बना सकते राष्ट्रपति भी बना सकते मैंने जिस आदमी में स्कूल के पटावाला होने की लायकियत नहीं है वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है बड़ा विचित्र देश है जो आदमी कहीं दुकान नहीं चला सकता जिसने जिंदगी में कभी व्यापार नहीं किया उसको आप व्यापार मंत्री बना सकते हैं जिसको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं आता उसको फिनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं जिसको कुछ नहीं आता उसको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं बड़ा विचित्र देश है दूसरों से हम बात करेंगे कि गुणवत्ता को देखना चाहिए क्वालिटी को देखना चाहिए मैं लोगों से जब चर्चा करता हूं कि स्वदेशी वस्तु को वापरो तो कहते हैं स्वदेशी वस्तु में क्वालिटी नहीं है इन नेताओं में कौन सी क्वालिटी है जिनको आप सिर्फ बिठा के रखते हैं आप बताओ किसी एक में कोई क्वालिटी है कौन सी ऐसी क्वालिटी है इनमें जिनको आप सिर्फ बिठा के रखे हुए हैं जिनके लिए अट्ठारह अवज रूपया रोज का आप अपने खून पसीने की कमाई में से खर्च कर रहे हैं इतना सारा पैसा जो हम प्रशासन व्यवस्था पे खर्च करते हैं अगर यही पैसा गरीबों पे खर्च करना हम शुरू करें बेकारों की फौज पर खर्च करना शुरू करें हिंदुस्तान की गरीबी बेकारी का प्रश्न पांच वर्ष में से मिट सकता है मतलब क्या है मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान का यह जो राजतंत्र है या जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं ये गरीबी और बेकारी की जड़ है न कि हमारी जनसंख्या गरीबी और बेकारी की जड़ है जनसंख्या को दोष मत दीजिए लोगों को दोष मत दीजिए व्यवस्था खराब है हमारी लोग खराब नहीं है हमारे देश में लोग तो इतने अच्छे हैं शायद ही दुनिया में कोई देश में मिले इतने अच्छे लोग इस देश में कभी भी टैक्स बढ़ जाए क्यों नहीं करते कभी भी बिजली का भाव बढ़ जाए क्यों नहीं करते कभी भी रोड टैक्स बढ़ गया क्यों नहीं करते और रोड टैक्स ऊपर से देते हैं और टोल टैक्स और देते बड़ा विचित्र है ये देश मुंबई से आओ अहमदाबाद पर तो रास्ते भर में कितनी जगह आपको टोल देना पड़ेगा वो तो है ही और रोड टैक्स और देना वो है अलग से जब रोड टैक्स दे दिया फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है रोड टैक्स अलग से दो टोल टैक्स उसके ऊपर से दो मैंने टैक्स के ऊपर टैक्स दो फिर भी कोई शू नहीं करता फिर भी कोई बगावत नहीं करता इससे ज्यादा सीधे लोग दुनिया में कहा मिलेंगे आप जरा बता दो मुझे दुनिया का एक देश का नाम लेके दिखा दो जहां पर रोड टैक्स के ऊपर टोल टैक्स कोई लेके देख ले सरकार चाहे वो फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो चाहे ब्रिटेन हो चाहे डेनमार्क हो चाहे नॉर्वे हो चाहे अमेरिका हो लेके तो देख ले रोड टैक्स अलग से लिया और टोल टैक्स लेके देख ले कोई सरकार हंगामा हो जाएगा कुर्सी हिल जाएगी गद्दी हिल जाएगी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ जायेगा लेकिन ये हिंदुस्तान की ही प्रजा है कि टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ चाहे व्यापारी हो चाहे उद्योगपति चाहे साधारण किसान हो चाहे मजदूर हर एक आदमी टैक्स देता जाता है देता जाता है देता जाता है बस ये मान लेता है कि हमारी किस्मत ऐसी है हमको भगवान ने ऐसा ही कर दिया हमको भगवान ने वैसा कर दिया इतना सीधा साधा आदमी जो नेताओं को दोष नहीं देता किस्मत को दोष देकर चुपचाप बैठा रहता अपनी गरीबी का कारण भी अपनी किस्मत को मानता ये नहीं मानता कि यह खराब व्यवस्था मेरी गरीबी का कारण है तो इतने सीधे साधे इतने भोले भाले इतने मेहनत करने वाले लोग हिंदुस्तान में जिस परिस्थिति में रहते हैं वो कल्पना के बाहर है और ये परिस्थिति की कल्पना कभी न भगत सिंह ने की थी न चंद्रशेखर ने की थी न उधम सिंह ने की थी न रानी झाँसी लक्ष्मीबाई ने की थी ना, ना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी न खुदीराम बोस ने की थी जो उन्नीस वर्ष की उम्र में फांसी के पंधे पर चढ़ गया आप जानते हैं हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में सबसे छोटे उम्र का शहीद खुदी राम बोस था जो उन्नीस बरस और दो महीने का था जब उसको फांसी हो गई थी लंदन में सबसे कम उम्र का था तो सबसे कम उम्र का खुदी राम रहा हो या सबसे अधिक उम्र का कोई दूसरा क्रांतिकारी कभी किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि आजादी के बाद हिंदुस्तान ऐसे लोगों के हाथ में जाएगा जो देश को ही घुन की तरह से खा जाएंगे ऐसी कल्पना किसी शहीद ने नहीं की अगर की होती तो आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती उन्होंने जब उनको यही मालूम होता कि ऐसे लोगों के हाथ में देश जाने वाला है आजादी के पहले के क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपना घर दान देते थे अपना जीवन दान देते थे अपनी पत्नी को कुर्बान किया अपने बच्चों को कुर्बान किया और आजादी के बाद के ये नेता अपना घर भरने के लिए अपना परिवार भरने के लिए देश को दांव पर लगा सकते हैं देश की असमत को दांव पर लगा सकते हैं देश के स्वाभिमान से सौदा कर सकते हैं देश के आत्मसम्मान को भी बेच सकते हैं तो कितना बड़ा फर्क है उन्नीस से पहले के भारत में और उन्नीस के बाद के भारत में इसलिए मैं कई बार तो लोगों से कहता हूं कि आजादी आई है लेकिन वो कहीं खजूर में अटक गई है गिरी जरूर लेकिन खजूर में अटक गई हम तक नहीं पहुंची हो आजादी हमने कहा देखी हम तो वही भ्रष्टाचारी भारत देख रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में था मेरे पास उन्नीस के कुछ दस्तावेज हैं 1930 में हमारे यहाँ संसद चला करती थी और संसद की यही बिल्डिंग हुआ करती थी जो आज भी है 1930 के दस्तावेज हैं जिसमें भारत सरकार ने बजट पेश किया भारत सरकार माने अंग्रेजों की सरकार तो अंग्रेजों का वायसराय बजट पेश कर रहा है 1930 की घटना बता रहा हूँ आपको 27 फरवरी 1930 का दिन संसद में बजट पेश किया जा रहा है तो बजट क्या है वो आपको बताता हूँ एक करोड़ रूपए का बजट है आप जरा ध्यान ऐसी सुनना उन्नीस के आंकड़े 130 करोड़ रुपए का टोटल बजट है जिसमें से 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा है 1930 की बात बताता हूं यार तो so जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो so 130 करोड़ के बजट में 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा होता था अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है आप देख लो साढ़े तीन लाख करोड़ के बजट में या तीन लाख अस्सी हजार करोड़ के बजट में अस्सी टका खर्चा पगार या विदेशी कर्जे के ब्याज का खर्चा कोई फर्क नहीं है आजादी के पहले के भारत में और आजादी के बाद के भारत आजादी के पहले भी बजट का पैसा विकास पे खर्च नहीं हुआ कभी भी आजादी के बाद भी नहीं हो रहा पगार का ही खर्च सबसे बड़ा खर्च है और जो व्यवस्था अपने पगार पे ही अपनी आमंदनी खर्च कर ले वह व्यवस्था बहुत दिन चलती नहीं है वो टूट जाती है डूब जाती है वैसे ही हिंदुस्तान की व्यवस्था टूट रही है और डूब रही है अब तो हिंदुस्तान की सरकार की ये हालत हो गई है कि पगार का खर्चा निकालने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है कोई भी प्रदेश की सरकार समय से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है कोई भी प्रदेश की महाराष्ट्र में देखो या गुजरात में आंध्र प्रदेश में देखो या तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश में देखो या आसाम में हर प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दे पा रही महाराष्ट्र की तो ये हालत है जो हिंदुस्तान का नंबर एक प्रदेश हुआ करता था इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता था वहां की सरकार फरवरी के महीने की पगार अभी जुलाई में दे रही है मार्च के महीने की पगार अगस्त में मिलेगी अप्रैल के महीने की पगार सितम्बर में आएगी मई के महीने की पगार अक्टूबर में मिलेगी ये हालत महाराष्ट्र में गुजरात के हालत इससे कोई बहुत बेहतर नहीं है उत्तर प्रदेश के इससे भी ज्यादा खराब है बिहार की कल्पना नहीं कर सकते आप वहां के हालत क्या बिहार में तो तीन तीन बरस की पगार इस बरस मिली है तीन बरस जूनी पगार इस साल मिली है बिहार यूनिवर्सिटी में, में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को और टीचर्स को तीन बरस पहले की पगार इस बरस दिया है बिहार सरकार यह स्थिति हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों की अब पगार के लिए भी कहीं से कर्ज लेना पड़ता है सरकार को माने हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स में से पगार भी पूर्ति नहीं पड़ रही है उसके लिए भी कहीं से कर्ज लेना पड़ रहा है तो आखिर ये टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है आप जो टैक्स दे रहे हैं मैं जो टैक्स दे रहा हूँ टैक्स का सारा का सारा पैसा हिन्दुस्तान की सरकार कर्जे के ब्याज में चुका रही हमारे हिन्दुस्तान सरकार का एक साल का जो कुल आमंदनी है लगभग उसका 50 टका कर्जे के ब्याज में चला जाता है और जिस देश की आमंदनी का 50 टका कर्जे के ब्याज में जाए वो देश का विकास कैसा होगा वो आपकी कल्पना में आप ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति देश की है कर्ज के लिए ब्याज ब्याज के लिए कर्ज ऐसे दुष्चक्र में हम फंसे हुए हैं। और कोई कोई सरकार तो पुराने ब्याज के ब्याज के लिए नया कर्ज ऐसी परिस्थिति दी देश में कोई कोई समय ऐसा भी आया है इस देश में जब सरकारों के पास एक पैसा नहीं बचा खजाने में तो जो रिजर्व फंड है गोल्ड का सोने का वो बेचा है सरकारों ने 1991 में चंद्रशेखर ने 20 मीटरिक टन सोना बेचा था तो उसके बाद पीबी नरसिम्हा राव ने सैतालीस मीटरिक टन सोना बेचा था ऐसी परिस्थिति देश में ऐसी भयंकर आर्थिक परिस्थिति है उसके बाद एक दूसरा हिस्सा और है देश का हिंदुस्तान की सरकार रोज भाषण करे हर साल भाषण करे और आप उसके भाषण में देखो वो चाहे 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का हर सरकार ये कहती है कि हम रोजगारी बढ़ाएंगे रोजगारी बढ़ाएंगे रोजगारी बढ़ाएंगे लेकिन 10 बरस से लगातार रोजगारी इस देश में कम हो रही है हर बरस रोजगारी कम हो रही है उन्नीस सौ में जितने कारखाने हमारे देश में चलते थे उसमें आज साढ़े लाख कारखाने कम हो चुके हैं माने 1991 से 2002 तक हिंदुस्तान के साढ़े छह लाख कारखाने बंद हो चुके हैं रोजगारी बढ़ नहीं रही है लगातार कम हो रही है आप जाओ गुजरात में कोई भी जीआईडीसी में घूम कर आओ मेहसाणा की जीआईडीसी हो या हालोल की कलोल की जीआईडीसी हो या अहमदाबाद की बड़ोदरा की हो या सूरत की कोई भी जीआईडीसी में घूम कर आओ सित्तर बंद कहीं अस्सी टका बंद कहीं पिचासी फैक्ट्रियां बंद और फैक्ट्रियां ये बंद क्यों हो रही हैं इतनी बड़ी संख्या में अहमदाबाद की सब कापड़ मिले बंद पड़ी हैं, सूरत में कापड़ मिले बंद हो रही हैं, मुंबई की कापड़ मिले बंद हो रही हैं। भारत में लगभग साढ़े सात सौ कापड़ मिले चला करती थी उनमें चार सौ अभी बंद हैं। क्यों बंद हो रही हैं कापड़ मिले क्यों बंद हो रही है, है हमारी फैक्ट्रिया बटवा के पास जाओ अहमदाबाद में सब फैक्ट्रिया जो कभी केमिकल्स बनाया करती थी बंद पड़ी वापी में जाओ सवा दो बंद पड़ी अंकलेश्वर में जाओ भरूच में जाओ वहां फैक्ट्रियां बंद पड़ी कारण क्या है ये फैक्ट्रियों के बंद होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत देश की सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में अंधाधुंध परदेशी माल को भारत में बुला लिया है परदेशी माल पर टैक्स भी कम कर दिया है परदेशी माल पर सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं परदेशी माल पर ऐसे रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं अंधाधुंध परदेशी माल भारत में डंप हो रहा है और सस्ती कीमत पर डम्प हो रहा है उसके कारण आपके देश की फैक्ट्रिया बंद हो रही हैं जब परदेश से कोई सस्ता माल आकर आपके देश के बाजार में बिकेगा तो आपकी फैक्ट्री में बनने वाला स्वदेशी माल बिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके देश के स्वदेशी माल से सस्ता परदेशी माल है और परदेश से आया हुआ माल सस्ता कैसे बिक जाता है हमारे देश की सरकार ने कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दिया जो परदेशी माल पर साढ़े कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी वो अच्छालीस है जो परदेशी माल पर तीन सौ कस्टम ड्यूटी थी वो तीस हो गई कोई परदेशी माल पर तो दस बारह टका पंद्रह टका भी है कोई परदेशी माल पर जीरो कस्टम ड्यूटी है हर एक परदेशी माल पे पर सरकार ने टैक्स कट किया है कम किया है इसलिए परदेशी माल सस्ता है दूसरी तरफ क्या हुआ जिन देशों से माल आकर भारत में बिक रहा है वहां के देश की सरकारों ने सब्सिडी बहुत बढ़ा दिया है चाइना की सरकार ने एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ा दिया अमेरिका की सरकार ने उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया जापान में सब्सिडी बढ़ गया यूरोप के देशों ने सब्सिडी बढ़ाया अब वहां सब्सिडी बढ़ रही है एक्सपोर्ट के नाम पर और यहां सरकार सब्सिडी खत्म कर रही है या कम कर रही है और दूसरा यूरोप और अमेरिका में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का वो बहुत ही कम है इस समय नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट वन है पूरे अमेरिका और यूरोप में और यहाँ जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 से 14 टका के बीच में है माने आप अगर धंधा करना चाहो किसी बैंक से कर्ज लेना चाहो तो 12 से 14 टका का ब्याज देना पड़ेगा अमेरिका में कोई धंधा करे तो डेढ़ टका ब्याज पर अबजो डॉलर का कर्ज मिलेगा तो वहां डेढ़ टका ब्याज पर अबजो डॉलर वो लेके आए और हिन्दुस्तान में कुछ न करे भारत के बैंक में ही पैसा जमा कर दे और उसको यहाँ पैसा मिल जाए नौ का भी अगर तो वो तो रिटर्न ही रिटर्न ले जाएगा बिना पैसे का धंधा बिना इन्वेस्टमेंट का धंधा उनके यहां बैंक का रेट बहुत कम है उनके यहां सब्सिडीज बहुत ज्यादा है उनके यहां बिजली का भाव दुनिया में सबसे कम है चाइना में अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए माल बनायें तो न्यू पैसा यूनिट की बिजली बड़े आराम से मिल जाती है और यहां गुजरात में आप कोई भी धंधा करें साढ़े चार पांच यूनिट की बिजली आपको न मिले तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और हमारे देश में हमारे नेता हमको क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन करो चाइना के साथ कॉम्पिटिशन हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुआ करता है कंपटीशन वहां नहीं होता कि एक देश में न्यू पैसा यूनिट की बिजली है और दूसरे देश में पांच रूपये यूनिट की बिजली है कहां से कंपटीशन करेंगे एक देश में डेढ़ टका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे देश में बारह टका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैसे कंपटीशन करेंगे तो कंपटीशन तो हो नहीं रहा तो उनका अंधाधुंध सस्ते से सस्ता माल आके डंप हो रहा है हिन्दुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो रही है और फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो मजदूर बेकार हो रहे हैं मजदूर बेकार हो रहे हैं तो बेकारी बढ़ रही है बेकारी बढ़ रही है तो परचेसिंग कैपेसिटी कम हो रही है परचेसिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है डिमांड कम हो रही है तो मंदी आ रही है भयंकर मंदी में फंसा हुआ है पूरा देश अमेरिका में मंदी इसलिए है कि वहां कंजम्पशन की एक लिमिट है वो पूरी हो चुकी है इससे ज्यादा कंजम्पशन हो नहीं सकता हमारे यहाँ कंजम्पशन की लिमिट थोड़ी पूरी हुई हमारे यहाँ जो लोग कंज्यूम कर रहे थे उनकी परचेसिंग कैपेसिटी गिर गई है जो लोग बाजार में माल खरीदने की ताकत रखते थे उनकी जेब में पैसा नहीं है क्योंकि बेकारी इतनी बड़ी है पिछले दस वर्ष इसलिए मंदी आई है हमारे और इस मंदी में लाखों करोड़ों रुपया लोगों का डूब गया और एक और मंदी का बहुत बड़ा कारण हमारे देश में है वो है शेयर बाजार आप जानते हैं कि दुनिया में ये सबसे खतरनाक चीज है जिसको शेयर बाजार कहते हैं ये शेयर बाजार इतनी खतरनाक चीज है लाखों करोड़ों रूपया ये डकार जाता है पता ही नहीं चलता इसमें और शेयर बाजार में डूबा हुआ कोई भी पैसा कभी किसी प्रोडक्टिव काम में आता नहीं लोग शेयर खरीदते हैं ये कल्पना करके कि किसी दिन हम करोड़पति हो जाएंगे लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वो एक मिनट में ही रोडपति भी हो सकते हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बारे में सारे दुनिया के लोग कहते थे जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड के बारे में सारी दुनिया में बोलकर ढोल पीट पीट के कहा जाता था देखो कैसी कंपनी है आज शेयर पांच हजार डॉलर फिर उसके भी आगे फिर उसके भी आगे एक दिन क्या हुआ वर्ल्ड का बबल बस्ट हो गया पूरा पैसा डूब गया और वर्ल्ड के चक्कर में हिंदुस्तान के भी कई उद्योगपति डूब गए जिनका पैसा वर्ल्ड में लगा हुआ आज वर्ल्ड का नाम लेने वाला दुनिया में नहीं अमरीका की बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही है उनका शेयर मार्केट का इंडेक्स इतना तेजी से गिर रहा है जितना 50 साल में कभी गिरा नहीं उनके देश में अमेरिका के करोड़पति रोडपति हो रहे हैं कई हिंदुस्तानी जो अमेरिका में एक बरस पहले तक करोड़पति हुआ करते थे वो आज वो सड़क पर खड़े हैं। किसी होटल में बैरे की नौकरी कर रहे हैं कई डिपार्टमेंटल स्टोर में पैकिंग का काम कर रहे हैं ऐसे हालात हो गए हिन्दुस्तानियों के जो अमेरिका में रहते हैं शेयर बाजार कभी भरोसे की चीज नहीं लेकिन उसी में सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता लोगों को ऐसा लालच है मन में कि यहाँ रातों रात करोड़पति होते हैं जहां रातों रात करोड़पति होते हैं वहां एक मिनट में रोडपति भी होते हैं। ये दोनों ही साइड है उसकी। और आप जानते हैं कि शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी देश में ना तो उत्पादन बढ़ाता है न रोजगारी लाता है न किसी देश के ग्रोथ रेट को बढ़ाता है शेयर बाजार का सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है एक सट्टे की तरह से होता है एक जुए की तरह से होता है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में एक भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता वही हमारे देश में हुआ है लाखों करोड़ों रुपया खून पसीने की कमाई का शेयर बाजार में लोगों का डूबा है इसने भी मंदी को और बढ़ाया अब लोग कहते हैं कि राजू भाई भयंकर मंदी है आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब है क्या करना चाहिए कोई विकल्प है क्या इतनी भयंकर बीमारी देश को लग गई है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है इसके बारे में आपके पास कोई विकल्प है क्या मैं लोगों से बहुत विनम्रता से कहता हूं कि भाई लोग दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज